भक्त में, दास भक्तमय भला भलामय रहता है बदमाश मय चला जाता है हसी तांत्रिक भक्त जी महाराज हमारे अनेक संदेह मिट गए श्री रामकृष्ण आत्मा का साक्षात्कार होने पर सब संदेह मिट जाते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिध्यंते सर्व संशया चाष्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि परावरे मंडक उपनिषद भक्ति का संदेह अष्ट सिद्धि भक्ति का तम लाओ कहो जब मैंने राम का नाम लिया काली का नाम लिया तब यह कैसे संभव है कि मेरा बंधन रहे मेरा कर्म फल रहे श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं भावार्थ माँ यदि मैं दुर्गा दुर्गा कहता हुआ मरूं तो हे शंकरी देखूंगा कि अंत में इस दिन का तुम कैसे उद्धार नहीं करती माँ गो की भ्रूण की तथा नारी की हत्या सुरापान आदि पापों की रत्ती भर परवाह न कर मैं ब्रह्म पद प्राप्त कर सकता हूँ श्री कृष्ण फिर कहते हैं विश्वास विश्वास विश्वास गुरु ने कह दिया है राम ही सब कुछ बनकर विराजमान है वही राम घटघट -घट में लेटा कुत्ता रोटी खाता जा रहा है भक्त कहता है राम ठहरो ठहरो रोटी में घी लगा दूँ गुरुवाक्य में ऐसा विश्वास